श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद पच्चासी तीस जून अट्ठारह सौ पंडित जी घड़ियाल के पेट में बर्छी मारने से मतलब सिद्ध हो जाता है सब हंसते हैं श्री राम सब शास्त्रों के पाठ से क्या होगा फिलासफी पढ़कर क्या होगा लंबी लंबी बातों से क्या होता है धनुर्वेद के शिक्षा प्राप्त करने हो तो पहले केले केले के पेड़ पर निशाना साधना चाहिए फिर नरियत के पौधे पर फिर जलती हुई दीपक की बत्ती पर फिर उड़ती हुई चिड़िया पर इसीलिए पहले साकार में मन स्थिर करना चाहिए और त्रिगुणातीत भक्त भी हैं नित्य भक्त जैसे नारदादी उस भक्ति में श्याम भी चिन्मय है धाम भी चिन्मय हैं और भक्त भी चिनमय है ईश्वर उनका धाम तथा भक्त सभी नित्य हैं जो लोग नेति नेति के द्वारा ज्ञानपूर्वक विचार कर रहे हैं वे अवतार नहीं मानते हाजरा सच कहता है भक्तों के लिए ही अवतार है वह ज्ञानियों के लिए नहीं वे सोहम जो बने हैं श्री रामकृष्ण और सारी भक्त मंडली चुपचाप बैठी है पंडित जी बातचीत करने लगे पंडित जी अच्छा यह निष्ठुर भाव किस तरह दूर हो हास्य देखता हूँ तो मांसपेशियों मसल्स की स्नायु नर्व्स की याद आती है शोक देखता हूं, तो एक स्नायुविक क्रिया नर्वस सिस्टम की उत्तेजना जान पड़ती है श्री रामकृष्ण साहसिक यही बात नारायण शास्त्री भी कहता था शास्त्र पढ़ने का यह दोष है कि वह तर्क और विचार में डाल देता है पंडित जी क्या कोई उपाय नहीं है श्री राम है विवेक एक गाना है उसमें कहा है उसके विवेक नाम के लड़के से तत्व की बातें पूछना विवेक वैराग्य ईश्वर पर अनुराग ये ही सब उपाय हैं विवेक के हुए बिना बात कभी पूरी नहीं उतरती पंडित सामाध्याय ने बहुत कुछ व्याख्या के बाद कहा ईश्वर निरस है एक ने कहा था मेरे मामा के यहाँ एक गोसाले भर घोड़े हैं गौशाले में भी कहीं घोड़े रहते हैं साहस तुम तो गुलाब जामुन बन रहे हो कभी कुछ दिन रस में पड़े रहो इससे तुम्हारे लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी बस दो चार दिन के लिए रहो पंडित जी मुस्करा गुलाब जामुन जलकर कर खंगार हो गया है श्री राम कृष्ण हाँ नहीं नहीं अच्छा पका है उसी की लाली है हाजरा अच्छा भुना गया है अभी रस और खींचेगा श्री राम कृष्ण बात यह है कि अधिक शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा पढ़ने पर तर्क और विचार आ जाते हैं न्यागटा मुझे सिखलाता था उपदेश देता था गीता का दस बार उच्चारण करने से जो फल होता है वही गीता का सार है अर्थात दस बार गीता गीता कहने से तागी तागी त्यागी त्यागी निकलता है उपाय विवेक और वैराग्य है और ईश्वर पर अनुराग पर कैसा अनुराग ईश्वर के लिए जो व्याकुल हो रहा है जैसी व्याकुलता के साथ बछड़े के पीछे गौ दौड़ती है पंडित जी वेदों में बिल्कुल ऐसा ही है गौ जैसे बछड़े को पुकारती है तुम्हें हम उसी तरह पुकारते हैं श्री रामकृष्ण व्याकुलता के साथ रो और विवेक वैराग्य प्राप्त करके अगर कोई सर्वस्व का त्याग कर सके तो उनका साक्षात्कार हो सकता है उस व्याकुलता के आने पर उन्माद की अवस्था हो जाती है ज्ञान मार्ग में रहो चाहे भक्ति मार्ग में दुर्वासा को ज्ञानोन्माद हो गया था संसारियों के ज्ञान और सर्व त्यागियों के ज्ञान में बड़ा अंतर है संसारियों का ज्ञान दीपक के प्रकाश के समान है उससे घर के भीतर के अंश में ही उजाला होता है उसके द्वारा अपने देह घर के काम इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा जा सकता सर्वत्यागी का ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति है उस प्रकाश से घर का भीतर और बाहर सब प्रकाशित होता है सब देख लिया जाता है चैतन्य देव का ज्ञान सौर ज्ञान था ज्ञान सूर्य का प्रकाश था और उनके भीतर भक्ति चंद्र की ठंडी किरणें भी थी ब्रह्म ज्ञान और भक्ति प्रेम दोनों थे अभावमुख चैतन्य और भावमुख चैतन्य भाव भक्ति का एक मार्ग है और अभाव नेति नेति ज्ञान विचार का भी एक दूसरा तुम अभाव की बात कह रहे हो परंतु वह बड़ा कठिन है कहा है वह जगत ऐसी है कि वहाँ गुरु और शिष्य में भी मुलाकात नहीं होती जनक के पास सुखदेव ब्रह्म ज्ञान के उपदेश के लिए गए जनक ने कहा पहले दक्षिणा दे दो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर फिर तुम दक्षिणा थोड़े ही दोगे क्योंकि तब गुरु और शिष्य में भेद ही नहीं रह जाता भाव और अभाव सभी रास्ते हैं मत जैसे अनंत है वैसे ही पथ अनंत हैं परंतु एक बात है कलिकाल के लिए नारदीय भक्ति का ही विधान माना जाता है इस मार्ग में पहले है भक्ति भक्त के पक जाने पर है भाव भाव से उच्च है महाभाव और प्रेम सभी जीवों को नहीं होता यह जिसे हुआ है वह वस्तुलाभ कर चुका है पंडित जी धर्म की व्याख्या करनी है तो बहुत सी बातें कहकर समझाना पड़ता है श्री राम कृष्ण तुम अनावश्यक बातें छोड़कर कहा करो